इसके बाद इंटेरोगेशन का आगे का पार्ट भी वैसा ही गया जैसा विक्रांत ने और बाकी के लोगों ने सोचा था मेहता के कंपनी से निकाले जाने के बाद जल्दी ही उसके बाप की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी और फिर ढंग से इलाज ना मिलने के बाद उसके बाप की मौत हो गई फिर इसके बाद मेहता ने अपने घर को अपने अंकल के हाथों बेच दिया घर बेचने के बाद जो पैसे मिले उन पैसों से उसने पहले अपने सारे कर्जे को ख़त्म किया खुद एक किराए के घर में रहने लगा इस टाइम उसके पास कुल नौ लाख रुपये बचे थे जब उसने अपने बदले को लेना शुरू किया तब भी उसने सबको मारने के लिए ठीक उसी तरीके का इस्तेमाल करना शुरू किया जैसे केशव ने अपने नावल 11 किल्स में बताया था फिर पहले और दूसरे विक्टिम के मर्डर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा उसने इन दोनों का रात में पीछा किया और फिर जब उसे मौका मिला तो उसने उन दोनों को एक ही तरीके से बेहोश कर दिया फिर उसके बाद उसने अपने ऑटो रिक्शे में डेड बॉडी को रख के उसे क्राइम सीन तक ले गया उसने पहले ही मर्डर करने के स्थान को चुन रखा था फिर उसने फिर विक्टिम को इस तरह से मारा था कि वो देखने में बिल्कुल सुसाइड जैसा लगे लेकिन जब उसने फ्लैट वाले मर्डर केस को अंजाम दिया था तब मेहता के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई उसे इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइंस चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं था उस वजह से उससे गलती होगी और फिर उसने जैसा मर्डर प्लान किया था वैसा हुआ नहीं जैसा विक्रांत ने पहले ही संदेह जाहिर किया था वैसा ही हुआ मेहता ने खुद ही बड़ी सावधानी के साथ उस स्थान को चुना था जहां पर वो मर्डर करने वाला था उसके पास फ्लैट की चाबी पहले से ही थी जब वो रियल इस्टेट एजेंसी में काम कर रहा था तभी उसने फ्लैट की चाबी चुरा कर रख लिया था फिर मर्डर को इस तरह से दिखाने के लिए कि विक्टिम ने ख़ुद को अबंडेंट घर में बंद करके इलेक्ट्रिक स्विच छूते हुए सुसाइड करने की कोशिश की है मैं इतना जानबूझ दरवाजे के लॉक को तोड़ दिया लेकिन इतफाक से ये हुआ कि बिजली का करंट देने के बाद भी वो उठ बैठ गया ऐसे में मेहता फ्लैट के भीतर केला ठाकुर को बिजली के झटके से नहीं मार सका जब केला ठाकुर को होश आया तो वो मेहता को पहचान गया वो अपनी जान बचाने के लिए मेहता से भिड़ बैठा क्योंकि मेहता भी काफ़ी यंग और पावरफुल था सो वो केला ठाकुर से भिड़ गया उसने केला को मारकर घायल कर दिया और उसे दोबारा से करंट वाला तार छुआ मौत के घाट उतार दिया जब केला ठाकुर को बिजली का झटका लगा तब भी मेहता इतना श्योर नहीं था कि केला अभी मरा है या नहीं बल्कि मेहता को ये बात पहले से ही पता थी कि जब पुलिस को केला ठाकुर की डेड बॉडी मिलेगी तो तुरंत ही उन्हें यह पता लग गया कि यह मर्डर है ऐसे में उसे लगा कि उसे डेड बॉडी को किसी और जगह पर ले जाकर छुपा देना चाहिए बल्कि बेहतर तो यही होगा कि डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए इस तरह से पुलिस को उसके ऊपर कम शक होगा हालांकि वो केशव पंडित के ग्यारह केल्स की कहानी के अनुसार बिल्कुल सटीक तरीके से मर्डर को अंजाम नहीं दे सका उसने पुलिस के पकड़े जाने के रिस्क के बाद भी केला ठाकुर की डेड बॉडी को वहीं फ्लैट के भीतर छोड़ दिया लेकिन जब मर्डर के एक दो महीने बाद तक पुलिस डेड बॉडी बरामद नहीं कर सकी तब उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ जिस फ्लैट में केला ठाकुर को मेहता ने मारा था उसके अगल बगल में भी काफ़ी लोग रहते थे वहाँ आसपास के सभी फ्लैट फुल थे और जिस फ्लैट में केला ठाकुर की डेड बॉडी थी उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था लेकिन उसके बाद भी किसी की भी नज़र उसकी डेडबॉडी पर नहीं पड़ी और जिस टाइम केला का खून हुआ था उस टाइम तो इतनी ठंड भी नहीं थी डेड बॉडी बहुत जल्दी सड़नी शुरू हो गई थी लेकिन फिर भी कोई नहीं जान पाया कि फ्लैट के भीतर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है मर्डर के 45 दिन बाद तक भी जब किसी को केला की डेड बॉडी का पता नहीं चला तो मेहता को काफ़ी हैरानी हुई हालाँकि उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी बल्कि ये तो उसके लिए गुड न्यूज़ थी जब उसे ये यकीन हो गया कि अपने शुरू के तीनों मर्डर के लिए उसे पुलिस नहीं पकड़ सकेगी तब जाकर मेहता ने चौथे मर्डर को प्लान किया तब तक उसने अपने दिमाग से ये निकाल दिया था कि उसने केला ठाकुर का खून भी किया था हालांकि मेहता ने केला ठाकुर वाले केस से एक सबक ज़रूर ले लिया था अब वो किसी को भी मारने के बाद उसे यूँ ही छोड़ नहीं जाता था अब वो जिसको भी मारता था उसके डेड बॉडी को अच्छे से ठिकाने लगाना सीख गया था मेहता के लाश घर बेचने के बाद रहने और खाने के लिए पर्याप्त पैसे तो आ ही गए थे ऐसे में अब उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था पहले अपने दुश्मन को टारगेट करके उसे मारता था फिर मारने के बाद भी उसकी डेड बॉडी पर लगातार नज़र बनाए रखता था आगे के सभी मर्डर को अंजाम देने के लिए भी वो पूरी तैयारी करता था पहले वो अपने टारगेट का काफ़ी दिनों तक पीछा करता रहता था अब वो सही मौके का तलाश करने लगा काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद उसे अपने अगले टारगेट को मारने का मौका मिला उस दिन जयपुर का टेम्परेचर लगभग तीन या चार डिग्री तक आ गया था ज़बरदस्त ठंड थी उस दिन जयपुर में ठंडी ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस रात को पुनीत सरकार अपने दोस्तों के साथ लोकल नाइट क्लब में रात भर मज़े करता रहा उस दिन जब मेहता ने देखा कि पुनीत बिल्कुल नशे में धुत है तब क्लब के बाहर से ही मेहता उसका पीछा करता रहा फिर जब पुनीत घर पहुँचने वाला था उसने पहले तो इथर का इस्तेमाल करते हुए पुनीत को बेहोश कर दिया उसके बाद उसके लिए सब कुछ आसान हो गया पुनीत को मारने के लिए तो मेहता को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी वो बस पुनीत को बेहोशी की हालत में उठाकर अब बिल्डिंग के पास पहुंचा और फिर उसके कपड़े उतारकर बिल्डिंग के नीचे खुले आसमान में छोड़ दिया पुनित बेहोश पड़ा रहा और नंगे बदन पर पड़ने वाले ठंड के थपेड़ों ने उसकी जान ले ली पुनीत रात भर बिल्डिंग के बाहर बेहोश पड़ा रहा कुछ ही घंटों में ठंड के मारे उसकी धड़कन ने चलना बंद कर दिया पुनित के मर्डर के साथ ही मेहता ने 11 किल्स के अकॉर्डिंग चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था ये कहा जा सकता है कि मेहता की सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी और उसका इंट्रोवर्ट होना ही इस केस की असली वजह है हालांकि और जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे और जिन भी लोगों का मेहता ने मर्डर किया था अगर वो सब लोग थोड़े कम सेल्फिश रहे होते या उनके भीतर थोड़ी इंसानियत जिंदा रही होती तो शायद मेहता ने इतने बड़े मर्डर केस को अंजाम ना दिया होता शायद अगर किसी ने कभी मेहता के दुखती रख पर हाथ रख दिया होता या कभी उसकी हालत को समझने की कोशिश की होती तो आज मेहता चार लोगों के मर्डर के केस में पुलिस कस्टडी में ना बैठा होता इंटरोगेशन पूरा होने के बाद विक्रांत और बाकी के लोग वापस उसके ऑफिस में पहुंच गए वहाँ पहुंचने के बाद अनुष्का ने विक्रांत को बताया कि अभी मैंने और नैना मैडम ने मेहता से केशव पंडित से उसके कनेक्शन के बारे में पूछा लेकिन उसके रिएक्शन को देख नहीं लगता कि उसका केशव के साथ कोई कनेक्शन होगा हाँ नैना ने, -ने, ने भी सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया मेहता ने बताया कि उसने अपना घर बेचने के बाद कभी भी केशव या उसकी पत्नी को नहीं देखा था ओ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था इस पर हर्ष ने अपना सिर खुझाते हुए कहा लेकिन एक बात आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है कि ये दोनों केस लगभग एक ही टाइम हुए हैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहता ने जानबूझ केशव की मदद करने की कोशिश की है बिना मेहता वाले केस के केशव पंडित हम लोगों को उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भला कैसे बुला पाता फिर उसने कहा जबकि सच्चाई तो यह है कि मेहता वाले केस को सॉल्व करने में केशव पंडित ने हमारी कुछ खास मदद भी नहीं की है भले ही मेहता उसके बुक की कहानी के अकॉर्डिंग मर्डर कर रहा था लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहता को सिर्फ अपने दिमाग और मेहनत से अरेस्ट किया है नैना ने विक्रांत की तरफ बेहद सीरियस नज़रों से देखते हुए कहा मुझे लग रहा है कि हमें मेहता के बाप की मौत पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की मौत की वजह से मेहता ने सबका मर्डर करना शुरू किया केशव पंडित के फादर और मेहता के फादर पड़ोसी थे केशव को निश्चित रूप से मेहता के बाप के मरने की खबर होगी अगर कहीं केशव को ये पता रहा हो कि मेहता ने उसकी डायरी चुराई है और केशव को मेहता की साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में भी पता रहा हो तो हो सकता है कि केशव ने कुछ प्लान किया होगा विक्रांत एक पल के लिए इसके बारे में सोचने लग गया और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा ये बात तो पक्की है कि मेहता के केस से केशव को फ़ायदा हुआ अब क्या पता केशव ने ही मेहता की मदद करते हुए उसे सब कुछ सिखाया हो और हर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा केशव वाले केस को भी मत भूलिए अगर वाकई में केशव पंडित भी महता के साथ मिला हुआ था तो ये भी हो सकता है कि मेहता ने भी केशव की पत्नी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की हो फिर अनुष्का ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा अच्छा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेहता हमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है उसे सच में केशव के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आप लोग खुद इस बारे में सोचिए मेहता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसने चार लोगों का खून करने का जुर्म कबूला है अब शायद उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतने वाली है उसे ऐसे पॉइंट पर वो भला केशव पंडित का नाम क्यों नहीं लेगा उसे बचा भला उसे क्या हासिल होगा